है है कि तो में अलग वे बादल की तरह तो नहीं हो जाता ऐसा यहाँ पर अर्जुन ने संदेह व्यक्त किया है तो यहाँ पर सिद्धांति के अनुसार ये गृहस्थ का प्रकरण नहीं इसका प्रकरण नहीं है गृहस्थ का प्रकरण नहीं है बल्कि वो कर्मों का त्याग करके जो ध्यान कर रहा है ध्यान योगी है उसका प्रकरण है सिद्धांति के और पूर्व पक्षी के अनुसार वह किसका प्रकरण है प्रकरण है।, है, तो है।, है तो गृहस्थ तो कर्म करने वाला है तो उसको भी कर्म का फल उसको मिलेगा ही भले ही वो ध्यान योग्य ठीक हो जाए तो कर्म का फल तो मिलेगा ही तो वह भी भ्रष्ट कहने से यह सिद्ध होता है कि वो गृहस्थ का प्रकरण नहीं है ऐसा पाठ पहले हुआ था अब यहाँ पर सिर्फ पूर्व पक्षी बताता है कि जो उभ के लिए ही कहा गया है कैसे कहा गया है उसको पूर्व पक्षी सिद्ध करना चाहता है मोक्षा एवं कि चेट की कर्म मोक्ष के लिए ही है कर्म किसके लिए पूर्व पक्षी मानता है ना पूर्व पक्षी के अनुसार कर्मो से भी मोक्ष होता है सिद्धांति के अनुसार नहीं होता है यदि ऐसा कहना चाहे कि कर्म मोक्ष के लिए ही है मोक्षाए की चेक हुआ और इसी का व्याख्या की व्याख्या आगे की जा रही है ऐसे कृतानाम स्व कर्मणाम मोक्षाय स्थान हमने अन्वे के क्रम से पढ़ा है मोक्षाय एवं कि चेत का व्याख्यान है कृतानाम स्व कर्मणाम ईश्वरे योग सहिता न्यास फलान कराए कर्म मोक्ष के लिए ही है ऐसा कहा अर्थात व्याख्या है कर्म नाम किए गए अपने कर्मों का ईश्वरे योग सहिता ने आशा ईश्वर में योग के सहित समर्पण है योग करते ध्यान से कि ईश्वर में ध्यान योग के सहित समर्पण है मोक्ष के लिए ही है दोबारा देखेंगे किए गए अपने कर्मों का ईश्वर में समर्पण करना है ईश्वर में समर्पण कैसे योग सही था न्यासा न्यासा का जो समर्पण है, ध्यान योग के सहित समर्पण तो कर्मों को ईश्वर में समर्पित कर देना है और साथ में क्या करना है ध्यान कर्मों को समर्पित करना है भगवान में और क्या करना है ध्यान ध्यान योग करना है तो इसको कहेंगे ध्यान योग के सहित समर्पण कर्म तो जो कर्म करते हैं उनको ईश्वर में अर्पित करते हैं और साथ में ध्यान योग का भी अभ्यास करते हैं तो क्या कहेंगे योग सही न्यास लग जाएगी किए थी। गए अपने कर्मों का ईश्वर में योग के सही से ध्यान योग के सही यहाँ से मोक्ष के लिए ही है समर्पण किसके लिए है मोक्ष के ने लिए, ने लिए ही है न फलांतराय अंत फल के लिए नहीं किया योगाद की भ्रष्टा और योग से भ्रष्ट हुआ जो अर्थ ईस्वर श्लोक आगे आएगा उधर योग भ्रष्ट की चर्चा की गयी है उधर की भ्रष्ट की चर्चा की गयी तो चाहे भ्रष्टा और योग से भ्रष्ट हुआ योग से क्या योग।, ध्यान योग से से क्या ध्यान भ्रष्ट भ्रष्ट हुआ हुआ तो यहाँ पर ए, हुआ। तो पर ऐसा समझेंगे के अनुसार जो कर्म को लिया है ना तो गृहस्थ और वो ध्यान योग से भ्रष्ट हुआ कैसे भ्रष्ट हुआ ध्यान योग से भ्रष्ट हुआ अतः तम प्रति इसलिए उसके प्रति उस गृहस्थ के प्रति उस कर्मी के प्रति नाश की आशंका उचित ही नाथ की आशंका उचित ही है इसी चेहटक शंका होगी संप्रति से क्या लेना उस है उस कर्मी के प्रति नाश की आशंका उचित ही है यह भी शंका मतलब तो पूर्व पक्षी के अनुसार वहाँ पर कर्मी के नाश की आशंका होती है कर्मी के भ्रष्ट होने की शंका होती है वो कर्मी भ्रस्त का प्रसंग है ऐसा पूर्व पक्षी मानता है अच्छा यहाँ योगाद भी हमने क्या बताया ध्यान योगाद भ्रष्टा ध्यान योग से भ्रष्ट हुआ अथवा यहाँ पर योगात् से एक टीकाकार ने किया योग भी भ्रष्टा योगा है दोनों योगों से भ्रष्ट हुआ तो यहाँ योग जो है ध्यान योग और योग दोनों का आवश्यक है योग किसका आशक है ऐसा एक टीकाकार ने किया है वैसे ये ज्यादा अच्छा है कि ध्यान योग से भ्रष्ट हुआ ये ज्यादा अच्छा है यह शंका उ और ना समाधान देख देखना मतलब यहाँ कर्मी ग्रस्त का प्रसन्न माना है ना पूर्व पक्षी ने तो कहता है ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि एकाकी एक आकी यद्तात्मा निराशी का परिग्रह एकाकी एक, एक रहने वाला, अकेला होता है यद चित्तात्मा चित्त और इंद्रियों को बस में करने वाला अंतरकरण और इंद्रियों को बस में करने वाला निराशी आशा से रहित अपरिग्रह परिग्रह से रहित यहाँ अपरिग्रह कर अविद्यमान परिग्रह व्यक्ति न परिग्रह परिग्रह ऐसा समाज नहीं होगा बल्कि अविद्यमाना परिग्रह तो एक, एक रहने वाला को यति अकेला आत्मा चाताकरण और मन को बसने करने वाला आशा से रहित तथा परिग्रह से रहित ऐसा कौन होगा यति होगा ब्रह्मचारी व्रत है स्थित यह ब्रह्म पालन करने वालों के व्रत में स्थित थी तो कहने का मतलब है यह एकाकी कहा चित्तात्मा कहा निराशी कहा अपरिग्रह कहा तो ग्रस्त का प्रकरण हो सकता है और ब्रह्मचारी प्रकरण ऐसा नहीं कहना क्योंकि इस प्रकार कर्म संन्यास का विधान किया गया है किसका विधान किया इसलिए कर्मी का पसंद नहीं है जो उभय भ्रष्टा कहा है वो कर्मी को नहीं कहा गया है अब भी ध्यान में तो सिद्धांति के अनुसार एकाकी अर्थ है अकेला वाला पक्षी के अनुसार यहाँ क्योंकि ध्यान काल में अकेला बैठना है इसलिए एकाकी किसे कहा गया है तो सिद्धांती उसका निराकरण करता है सिद्धांती का कहना है कि प्राप्त सत्याधा प्राप्ति होने पर ही किया तो जाता है तो ध्यान काल में स्त्री की सहायता की आवश्यकता है क्या नहीं। तब तो फिर जब ध्यान काल में स्त्री की सहायता की स्त्री की सहायता की आवश्यकता ही नहीं है जब ध्यान काल में स्त्री का सहयोग प्राप्त ही नहीं है तो उसका निषेध किया जाएगा प्राप्ति होने का निषेध होता है ध्यान काल में स्त्री का सहयोग प्राप्त नहीं है इसलिए उसके एकाकी कह करके उसका निषेध hmm. नहीं किया जाता है बल्कि सदा अकेले रहने वाले यही है समझी देखेंगे क्या अस्त्र और यहाँ पर ध्यान काल में स्त्री के सहायता की आशंका नहीं होती क्या ध्यान अत्री सहायक आशंका न और यहाँ पर ध्यान काल में स्त्री के की सहायता की आशंका नहीं होती है जिससे गृहस्थ के लिए एकाक का विधान किया जाता या जा जिससे गृहस्थ के लिए अकेला रहने का विधान बन जाता तो एकाकी ग्रहस्थ को कहा गया यहाँ पर एकाकी कौन है अब देखना क्या निराशी अपरिग्रह और, और नहीं। नहीं आशा रहित परिग्रह रहित क्या निराशी अपरिग्रह इत्यादि अनुकूलम बचनम क्या से रा न्यादि इत्यादि गिरस्थ से अनुकूलम न और निराशी अपरिग्रह इत्यादि वचन गृहस्थ के अनुकूल नहीं निराशी आशा रहित कर्मी कभी आशा रहित नहीं हो सकता है कुछ न कुछ आशा से कर्म होता है अपरिग्रह परिग्रह से रहते यदि मतलब परिग्रह न करने वाला परिग्रह न करने वाला किसी प्रकार परिग्रह नहीं करेगा तब तो उसके कर्म संपन्न होंगे ही नहीं कर्म करने के लिए भी आवश्यकता है और निराशी या परिग्रह इत्यादि वचन ग्रह के लिए अनुकूल नहीं ठीक है क्या उभय प्रश्न अनुपत्त और उभय प्रति का सिद्धि है उभय प्रश्न तो की असिद्धि है मतलब दोनों ओर से भ्रष्ट होने को लेकर जो प्रश्न किया गया है वो प्रश्न असिध होता है क्योंकि ग्रह दोनों ओर से भ्रष्ट नहीं हो सकता है जो करूं में तो लगा ही है ध्यान से होने पर भी कर्म का फल मिलेगा तो उभयक प्रश्न में या उभय भ्रष्ट को लेकर प्रश्न में सिद्धि यहाँ पर लगेगी अब फिर पूर्व प्रश्न यहाँ पर आया कि आगे का श्लोक देखेंगे आप अनाशा कर्म फलम कार्य कर्म करोट लिया जो कर्म यह कर्म फल मनाश्रिका जो कर्म फल का आश्रय ना लेकर के कार्यम कर्म करो कि कर्तव्य कर्म को करता है या कर्म फल मनाश्रिका जो कर्म फल का आश्रय ना लेने लेकर के कर्तव्य कर्म को करता है कौन जो कर्तव्य कर्म को करता है सा कर्थ वह कौन कर्तव्य कर्म को करने वाला हुआ वा कर्मी का सन्यासी वो कर्म करने वाला सन्यासी है और वह क्या है योगी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 Yes, जिससे आदमी का त्याग हो गया है उससे क्या कहेंगे निरग्नि यहाँ पर क्या अग्नि रहित सन्यासी नहीं है और क्रिया रहित सन्यासी नहीं है ना दोनों में लगा है ना अग्नि रहित व्यक्ति सन्यासी नहीं है और क्रिया रहित व्यक्ति सन्यासी तो सन्यासी कौन और जब योग योगी किसको कहा गया है कर्तव्य कर्म करने वाले से अल्पा छोड़ कर कर्तव्य कर्म कर, करने वाला जो है वो सन्यासी और हुआ ये श्लोक हुआ इसको ध्यान में रख करके यहाँ पर पूर्व पा Hmm? जो कर्म फल का ना देकर से कर्म को करता है वह सन्यासी और योगी है तो सन्यासी और योगी किसको कहा गया कर्म करने वाले को कर्मी को कहा गया वही है अनाशिरता इसी अनेन अनाश्रिता इस लोक के द्वारा अनाश्रता इस वचन के द्वारा कर्मिणा एवं सन्यासी योगिक उत्तम कर्मी का ही सन्यासी और योगी कहा गया ठीक कर्मी का ही तो योगी योगित्व कहा गया तो किसका कर्मी, कर्मी का योगी तो किसका तो सन्यासी तो कर्मी का मतलब सन्यासी कौन होगा कर्मी, कर्मी और योगी तो कर्मी का तो योगी कौन होगा हो अनास्तिका इस वचन के द्वारा कर्मी का ही सन्यास सन्यासन्यासी और योगित्व कहा गया सन्यासित योगित मतलब कर्मी को ही सन्यासी और योगी कहा गया क्या है, क्या निरग्ने क्या से लगाना, है, है, से क्या क्या क्या है, है, अक्रिय संत अग्निहित व्यक्ति है और क्रिया रहित व्यक्ति के संन्यासी और योगित्व का निषेध किया गया है क्रिया रहित व्यक्ति के और अग्नि रहित और क्रिया रहित व्यक्ति के सन्यासी और योगित्व का निषेध किया गया है ठीक तो तो है तो मतलब यहाँ पर क्या है लेकिन जो अग्नि न रखने वाले वो सन्यासी कहा गया श्लोक में तो वही है अग्नि रही और क्रिया रहित व्यक्ति के सन्यासित और योगित्व का निषेध किया गया है तो पहले का तात्पर्य है इससे जो उभयचन आया है यह कग्नि के संबंध इसके संबंध ये, ये हुआ या पूर्व पक्ष अब उस तरफ आता है ना ऐसा नहीं कहना ऐसा नहीं कहना क्या कि इस इस्लोक के द्वारा तो योगी कहा गया है मतलब कर्म करने वाले को ही सन्यासी और योगी कहा गया है तो कहते हैं कि ना ऐसा कहना ठीक नहीं ऐसा कहना ठीक नहीं सिद्धांति के अनुसार ये श्लोक अनाश्रिकता का है ना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 जैसे कि कोई निर्धन व्यक्ति के पास प्रचुर धन संपदा आ जाए तो लोग क्या कहते हैं राजा हो गया तो राजा वास्तव में होता है क्या प्रशंसा में कहा जाता है तो वहां पर इस प्रकार के कर्मी को जो सन्यासी और योगी कहा गया है वह उसकी प्रशंसा के लिए कहा गया है वास्तव में वो सन्यासी तो पंक्ति बताएंगे ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि ध्यान योग बहिंग ध्यान योग के प्रति बहिरंग साधन कर्म का सत है ना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 ना? तो कर्मे कर्मे है ना क्षमता आया है ना तो ध्यान योग के प्रति बहिरंग साधन होने वाले कर्म कर्म के फलाकांक्षा क्या की कर्म के जैसे इसकी फलाक्ष लगाएंगे ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि ध्यान योग के प्रति बहिरंग रहने वाले ध्यान योग के प्रति बहिरंग साधन होने वाले कर्म के फलाकांक्षा के त्याग की की इसकी इसकी इसकी इसकी इसकी त्याग त्याग है है है कौन कौन के स्तुति पर कर्म के फलाकांक्षा के त्याग की स्तुति का बोधक है बोधक फलाकांक्षा त्याग की का बोधक कौन हुआ वह वचन कौन सा बचन अनाशरता तो ऐसा अध्ययन करके लगा लेना कि वो कर्म के प्रशंसा का, का बोधक वो वचन है वास्तु में कर्म करने वाले का सन्यासी और योगी नहीं हो जाता है मतलब कर्मी का सन्यासी तो योगी को वस्तुता नहीं कहा जाता है लग जाएगा अच्छा अब वे और उसको सिद्धांति समझा रहा है केवलम निरग्नि अक्रिया एवं सन्यासी योगी क्या केवल ये केवलम निरग्नि ही अक्रिया एवं सन्यासी योगी ना केवल अग्नि रही केवल अग्नि रहित और क्रिया रहित व्यक्ति ही सन्यासी और योगी नहीं होता सन्यासी और योगी नहीं होता ना न न निरग्नि आया है ना इसी को समझाते हैं केवल अग्नि रहित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 कर्म फल और आसक्ति का त्याग करके इसका त्याग करके दोनों को त्याग करना है कर्म फल और आसक्ति को त्याग करके यदि अलग अलग लेंगे ना वैसे एक में ले ला कर्म फल की आसक्ति को त्याग करके इसको त्याग करके हाँ जो अनाथ कर्म फलम आया है ना वहाँ भाष्यकार ने यही अर्थ किया है कि कर्म फल की होकर लगाइए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 कर्म योगी भी सन्यासी और योगी होता है सन्यासी और योगी से इस प्रकार कर्मयोगी की की जाती है इसकी की जाती है। कर्म योगी। क्या कर्म फल सन्यास से कर्म फल में आसक्ति का त्याग करके अंतरकरण की शुद्धि के लिए कर्म योग का रुक करने वाला वह कर्मी भी, भी सन्यासी और योगी होता है इसी इस से इस प्रकार कर्मयोगी स्तुति स्तुति, स्तुति। स्तुति की की की जाती है। जाती है? कर्म जाती है। कर्मयोगी कर्मयोगी इस प्रकार में उसको और योगी कहा जाता है कि ये उसकी स्तुति की की जा रही है। आ, की जा रही रही है। है इसकी। अच्छा अब ये, ये ध्यान देंगे तो पूर्वी के अनुसार न निर्मनी ना, ना चाह कहा है ना उसके इसके द्वारा अग्नि रहित और क्रिया रहित सन्यासी का निषेध किया जाता है नक्षी क्या मानता है अग्नि रहित और क्रिया रहित व्यक्ति सन्यासी नहीं मानता है ना लेकिन चतुर्दशनी सन्यासी तो अग्नि रहित ही होते है और पूर्व पक्षी की मान्यता का खंडन करने के लिए भाष्यकार कहते हैं क्या एक इन वाक्य और एक वाक्य के द्वारा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 तथा आश्रम का निषेध ये दोनों संभव नहीं।, नहीं है संभव नहीं है पूर्व पक्षी तो चतुर्थाश्रम का निषेध ही मान रहा है कि अग्नि रही और सीआ रही सन्यासी नहीं है जैसा लोग समझते हैं की अग्नि रही सन्यासी होता है वैसा तो आश्रम का निषेध कौन मानता है पूर्व पक्षी सिद्धांति जैसा इस बात के दोनों कार्य नहीं हो सकते एक ही होगा एक कार्य कौन होगा कर्म फल में आपकी स्थिति की जा रही है का निषेध नहीं किया जाता ज्ञान लेना तो जो लोग सोचते हैं ना कि चतुर्थाशन में जो ज्ञान योग है तो तो ज्ञान योग जो है तो है है है ना ना यति सन्यासी सब हैं के के के अनुसार लिए लिए ही इसके वही अच्छा आज देखेंगे नाचा प्रसिद्धम और भाष्यकार बताते हैं क्या अक्रियत से परमात्रि संध्य कर्मो का त्याग हो जाता है अग्नि का भी विसर्जन कर दिया जाता है ठीक है और जो ब्रह्मचराष्ट्रम से सन्यास लेते हैं तो वो अग्नि का आधान करते ही नहीं तो उनको तो उनका इसलिए उनको तो स्पर्श प्राप्त ही नहीं अग्नि का और जो गृहस्थ से लेते हैं वो भी उसका कर देते हैं। तो क्रिया से क्या लेना है दान दान आदि लेना है तो दान आदि क्रियाएं लगाना निरग्ने अक्रिय अग्नि रहित और क्रिया रहित वास्तविक सन्यासी जो चतुर्थाशमी होते हैं ना शास्त्र के अनुसार अग्नि रहित और क्रिया रहित वास्तविक सन्यासी के लिए वास्तविक सन्यासी के लिए पुराण इतिहास तथा योग शास्त्र में भी कहाँ कहाँ विहित में इतिहास में और मतलब ये चतुर्वेद हो गए चारों वेद हो गए और मनु आदि वाखियों के द्वारा लिखे गए जो धर्म शास्त्र हैं ये क्या हो गई स्मृति हो गई ना और पुराण जो व्यास मुनि के द्वारा लिखे गए पुराण इतिहास से लेना है रामायण और महाभारत और योग शास्त्र सूती पुराण इतिहास तथा योग शास्त्र में विधि से प्रसिद्धम है ना ऊपर प्रसिद्ध प्रसिद्ध न प्रत्येक संयासित्व योगित्व का निषेध नहीं किया जाता है प्रसिद्ध सन्यासित्व और प्रसिद्ध योगित्व का भगवान निषेध नहीं करते भगवान न प्रत्येदति अब ध्यान देना प्रसिद्ध सन्यासित को प्रसिद्ध सन्यासी कौन चतुर्थ प्रसिद्ध सन्यासी कहू तो प्रसिद्ध को किसके द्वारा विहित है हाँ इनके द्वारा विहित क्या प्रसिद्ध प्रसिद्धित कर रहे हैं संन्यास तो इनके द्वारा विहित है उसका भगवान निषेध नहीं करते हैं इन बच्चों के द्वारा निषेध नहीं करते ना निरग्न ना भगवान निषेध नहीं करते क्या परमाणु परमासी ना और वास्तविक सन्यासी के लिए लगाना, ए, ऐसा ऐसा क्या कृषि स्मृति पुराण तथा योग शास्त्र में एक विधि प्रसिद्ध सन्यासी और योगित्व तो तो तो तो का भगवान निषेधा ठीक है तो भगवान क्या कर रहे हैं की वहाँ पर फल आशक्ति के त्याग की प्रशंसा कर रहे हैं ठीक है प्रशंसा में तात्पर्य क्या स्वच्छन विरोधा और अपने बचनों से विरोध भी होता है यदि ऐसा मान लिया जाए कि भगवान प्रसिद्ध सन्यासित्व का निषेध करते हैं तो भगवान के बचनों से विरोध होता है कब विरोध होता है यदि माना जाए भगवान प्रसिद्ध सन्यासित्व का निषेध करते हैं और वैसा मानने पर भगवान के अपने वचनों से भी विरोध होता है किन वचनों से विरोध होता है देखना सर्व सभी कर्मों का मन से त्याग करके जब मन से त्याग करे अगर कुछ होगा तो यहाँ भी कर्म त्याग की बात है नई नज्ञा नाचते न तो करते हुए और न ही करवाते हुए रहता है तो न करना न करवाना ये भी सन्यासी काम है मौनी मतलब मौन स्वभाव वाला मौन रहने वाला यह निकेन्तिक संतुष्टा जिस किसी भी वस्तु से सदा संतुष्ट रहने वाला तो जिसी वस्तु ऐसी सदा संतुष्ट रहने वाला कर्मी नहीं हो सकता है सन्यासी तो होगा अनिघेता में भी अविद्यमानिकात स्थिर वाला ये सब ते ते किसका प्रसंग है यह कर्मचारी सन्यासी का है या यह कामान या सर्वान कामन भी है? या कुमान जो पुरुष सभी कामनाओं को छोड़ करके निष्प्रिया तिर स्प्रिया रही होकर के वितरण करता है यह आ चुका है ना? की जो पुरुष सभी कामनाओं का परित्याग करके इस बिहार होकर विहरण करता है सर्वारम्भ परित्यागी मतलब सभी कर्मों का त्याग करने वाला है।, है ना अच्छा सर्वारम्भ परित्यागी इस प्रकार भगवत स्वचना वहाँ वहाँ भगवान ने अपने वचनों को प्रदर्शित किया है उन उन स्थलों में भगवान ने अपने वचनों को प्रदर्शित किया है तो कर्म त्यागी सन्यासी के विषय में ये वचन है कई चतुर्थाश्रम प्रति से उन वचनों के द्वारा आश्रम के निषेद उन वचनों के द्वारा सही है ना जो बचन अभी कही रहे ना उन वचनों के द्वारा आश्रम का निषेध करना विरुद्ध होगा उन वचनों के द्वारा आश्रम का निषेध करना या ऐसा लगाएंगे उन वचनों के द्वारा क्या विरुद्ध है चतुर्थ आश्रम का निषेध क्या विरुद्ध है क्योंकि यहाँ पर चतुर्थ आश्रम कहा गया है इन शब्दों के द्वारा और उन वचनों के द्वारा चतुर्थ आश्रम का निषेध है इसका मतलब है कि ना, ना चाश्रम का निषेधे तो भगवान के इन वचनों से पंक्ति लगाएंगे तस्माद इसलिए तस्माद इसलिए और लगाइए योगम आर उहा प्रतिपन्न कार्य बुने तस्माद इसलिए या इस कारण है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 अब लगाएंगे सचुशु द्वारा की अपेक्षा न करके अनुष्ठान दिए जाने वाले अग्निहोत्राधि कर्मों का प्रतिपादन किया जाता है प्रतिपदे का क्या प्रतिपादन दोबारा लगाएंगे अकस्मात का क्या होता है प्रतिपद का सही तो लगाइए योगम आरू वृक्ष मुने है योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाले गृह आश्रम में स्थिति मनन वृद्धि के लिए अंताकरण की शुद्धि के द्वारा ध्यान योग में आरू ध्यान योग में होने का साधन अंताकरण शुद्धि के द्वारा ध्यान योग में आरूढ़ोने के साधन अनुष्ठान जाने वाले निरपेक्ष अग्निहोत्रा कर्मों का प्रतिपादन किया जाता है किसके लिए किया जाता है पिस्पारन? ना? बोलो। के लिए ना? आ, जो गृह आश्रम में स्थित मननशील व्यक्ति के लिए किसका प्रतिपादन किया जाता है बोलो द्रान्यूर। द्रान्यूर। द्रान्यूर का प्रतिपादन फल निरपेक्षरा फल की करके किए जाने वाले अग्नि का द्वारा अंताकरण शुद्धि के, के द्वारा ध्यान योग में आगू होने, होने के साधन फलाकांक्षा रहित किए जाने वाले अग्नि कर्मो का प्रतिपादन किया जाता है लगभग हाँ तो मतलब फलाकांक्षा रहित जो अन्य होता कर्म किए जाते हैं उनका प्रतिपादन है ये के द्वारा वो लोग में सन्यासी है और है। इसा योगी इस प्रकार हुआ सन्यासी है, और है अच्छा इसी है इस प्रकार हुआ सन्यासी है और योगी है ऐसा है उसकी प्रशंसा की जाती है इसकी प्रशंसा की जाती है कर्मी की कैसे करने की जो और छलाकांक्षा को छोड़ करके जो कर्म कर रहा है उसकी प्रसन्नता की जा रही है उसकी प्रसन्नता के लिए उसको श्री भगवान लगाए यह कर्म फलम अनाश्रित कार्यम कर्म करो यह कर्म फलम अनाश्रित कार्यम कर्म करो या कर्म फलम अनाशिक जो कर्म फल की ता आश्रय न करके जो कर्म फल कर आश्रय न करके कार्यम कर्म करो ती कर्तव्य कर्म को करता है कार्यम कर्तव्य कर्तव्य को करता है जो कर्म फल की आशा न रख करके जो कर्म फल की अपेक्षा न करके कर्तव्य कर्म को करता है कर्म से फल की अपेक्षा रखता है तो कर्म करता है कि नहीं तो कर्म हो गया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 अग्नि रही करना चाहिए और अग्नि रहित व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता क्या अक्रिया न और क्रिया रहित व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता क्या ऐसा लगा लेना अग्नि रहित व्यक्ति नहीं हो सकता और योगी नहीं हो सकता दोनों में लगा लेना व्यक्ति तो सन्यासी नहीं हो सकता और नहीं हो सकता। ये शब्दार्थ हुआ वास्तव में देखेंगे अनासरता या निका अनाशिका नत्व समास है मतलब आश्रय न लेने वाला थी मतलब क्या इसको और समझाते स्पष्ट करते हैं की कर्म फलम कर्म फलम अनाशिकता या कर्मणा फलम कर्म फलम कृषि तत्व समास है इस कर्मणा यद फलम कर्म का जो फल है तद अनाश्रिका उसका आश्रय न ले कर्म का जो फल है उसका आश्रय ना लेने वाला त्रिता उस पर भरोसा ना उसका आश्रय लेने वाला अर्थात कर्म फल की तृष्णा से रहित कर्म फल की तृष्णा से कर्म करेगा ही नहीं कर्म फल की तृष्णा से रहित होकर कर्म करेगा अब देखना ही करते क्योंकि यह कर्म फल तृष्णा मान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 या उसके है तो जो इस जाता है। फला इस फलका लेने वाला है। जो जाता आश्रय वाला मतलब ऐसा होकर कार्यम कर्तव्य कर, कर कर्तब कर्तब में को नहीं। काम में विपरीतम नित्यम अग्निविकम करो ठीक लगाइए ऐसा हो करके ऐसा एवं उदासन कर ऐसा होकर के काम विक्रितम नित्यम अग्निहोत्र कर्तव्यम इस कर्मों से दिन भिन्न नित्य अग्निवराधि कर्मों को करता है काम्य विक्रीतम कर। काम करता है कर्म से भिन्न काम्य कर्म से विपरीत छो रहे नित्य अग्निराधिकम अग्निहोत्राधिकम कार्यो कर्तव्य अग्नि ओतराधि कर्मो को करता है सम्पन्न करता है को संपन्न करता है। या जो कोई ऐसा कर्मी, जो कोई ऐसा, वो अन्य कर्मियों के है की नहीं करता है वो अन्य कर्मियों से यह करते जो कोई ऐसा कर्मी है अन्य विशिष्ट से वह अन्य कर्मियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है इसी एवं अर्थम इस अर्थ को सा योगी या बताने मतलब तो के लिए उसको कैसे दिया जाता है है कि वो शिका सन्यासी कैसे बताती है वो शिका सन्यासी तो तो अब ध्यान देना साह है ना तो सान्यासी क्यों कहा तो कहते हैं सन्यासी परित्या सं परित्याग को या परित्याग को क्या कहते हैं संन्यासका उठे गएंगे सन्यासी संन्यास का क्या, क्या, क्या परित्याग आया और योगी क्या योगी को तो संन्यासी गर्थ हो गया ना अब योगी को बताते हैं योगा चित्र समाधानम योग की एकाग्रता क्या है ता योग है उसे क्या पर योगा, एवं संपन्ना आयं आयं करते इसको इन गुणों से संपन्न मानना चाहिए इस प्रकार या ऐसे गुणों वाला संपन्न जिसे मानना चाहिए तो संन्यास नाम है परित्याग का तो किसका परित्याग कर रहा है कर्म फल की कृष्णा का परित्याग कर रहा है कर्म फल की तो इसलिए वो संते हैं। वो पर केवलम निरग्नि ही अक्रिया एवं सन्यासी योगी क्या इसी मंतव्या न करने लेना पड़ते थे केवल अग्नि रहित और क्रिया रहित ही सन्यासी और योगी है इसी न मंतव्य ऐसा नहीं मानना चाहिए ऐसा हाँ प्रशंसा के लिए दूसरे को भी सन्यासी योगी कहा जाता है और केवल अग्नि रही तो और केवल किया रही थी सन्यासी योग योगी है थी न मंतव्य ऐसा अच्छा, नहीं मानना चाहिए अब निर्गता को समझाते हैं निर्ग्नि को समझाते हैं निर्गता अग्नियत का निर्ग्नि निर्गना यहाँ पर निर्गता का छूट गए हैं जिससे अग्निया छूट गई है उसे कहते निर्ग् अब अग्नि क्या है कर्मां कर्म की अंध अग्नि जो अग्नि साध्य कर्म है अग्नि के द्वारा जो कर्म संपन्न किए जाते हैं तो उन कर्मों का हो अग्नि और कर्म के की छूट गई है उसको क्या कहेंगे और अक्रिया है ना तो लगाएंगे यहाँ पर क्या अनग्नि साधना अपि विद्यमाना क्रिया अब अक्रिया को समझाते हैं अनग्नि साधना है ना बिना अग्नि साधन के होने वाली बिना अग्नि साधन के भी अच्छा अक्रिया को समझेंगे मतलब अग्नि अग्नि साधना भी भी है ना ना रूप साधन के ना होने पर विद्यमान क्रियाएं क्या कहेंगे अग्नि रूप साधन के बिना भी विद्यमान होने वाली अग्नि रूप साधन के बिना भी विद्यमान रहने वाली तप दान आदि क्रियाए जिसकी है उसे क्या कहेंगे अक्री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 अग्नि रूप साधन के बिना होने वाला कौन तब दाना जी अब वो विद्यमान है या विद्यमान है हाँ। अग्नि रूप साधन के बिना होने वाला तब दान आदि क्रियाएं जिसकी अविद्यमान है या अग्नि रूप साधन के बिना होने वाली अविद्यमान है तप दान आदि क्रियाएं जिसकी उसे क्या कहेंगे अख्ली अविद्यमाना क्रिया ये तो क्रिया से क्या लेना है तब दाना जी तब दानाजी करेंगे तो कहते तो परित्याग करने के कारण इस कर्मी को तो सन्यासी कहा है और शिक्षक को एकाग्र करने के कारण क्या क्या इसको योगी करना है वस्तुता ये वास्तव में यह क्या चतुर्ता सन्यासी है क्या नहीं है तो प्रसन्नता के लिए कहा गया है ननुषा है, अविक और सु्ट्री सु्ट्री योग, और सन्यासी उठाई अग्नि निरग्नेग्नि रहित्रिया रहित व्य में ही श्रुति स्मृति तथा में सन्यासी को योगित्व प्रसिद्ध यहाँ पर साग्ने सक्रिय यहाँ पर अग्नि सहित और सी सहित तो व्यक्ति का अप्रसिद्ध सन्यासी तौर तो योगित्व तो कहा जाता है इसका अग्नि सहित सहित और व्यक्ति के अप्रसिद्ध सन्यासी तो योगी योगित्व कहा जाता है शंका सुन है का विप्रह क्या है कि की स्मृति और योग शास्त्र में सन्यासी तौर योगित्व किसका प्रसिद्ध है अग्निहित और और यहाँ पर किसका कहा जाता है किया वाले का कहा जाता है उठाई देती है इतना ही ओ ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम सोनम गचते